करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और ख़ास हमारे विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि इस कार्यक्रम में हम लोग हमारे विद्यार्थी मित्रों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करते हैं खास करियर ऑप्शन आपका करियर कैसे ब्राइट हो आपको अपना करियर बनाने के लिए किस तरह की हेल्पफुल चीज़ें हैं वो हम देने की कोशिश करते हैं शो के माध्यम से तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय वर्धन जी आचार्य हैं जो इग्नो से पधारे हुए हैं और शिरोई में सीनियर असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं तो आज उनसे बात करते हैं और उनके पास जो इग्नो से जुड़ा हुआ जो करियर है और ख़ास आदिवासी बच्चों के लिए जो ख़ास एक विशेष स्कीम के तौर पर वो बात करेंगे कि कैसे हम अपना करियर को ब्राइट बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं इग्नो में तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य जी से तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर डॉक्टर अजय वर्धन जी मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए सर मैं डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य असटेंट रीजनल डायरेक्टर सीनियर इग्नू जोधपुर में पदस्थापित हूँ जी और मैं छः साल से जोधपुर के लिए और राजस्थान के जो थर्टीन डिस्ट्रिक्ट हैं जी उस पर फोकस कर कर दूर शिक्षा ओपन डिस्टेंस लर्निंग पर काम कर रहा हूँ और ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो है एक बहुत सशक्त माध्यम हो गया है आज के ग्लोबल युग के अंदर क्योंकि आज दूरस्थ शिक्षा के द्वारा कैरियर विकास को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं जो सीधे कैरियर और स्किल्स को जोड़ते हैं तो हमारे पास इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का जो 1985 से जो इतिहास है वो विशेषज्ञता युक्त पढ़ाई पर बल देना है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है कि आज नवाचारी शिक्षा के साथ साथ रोज़गारपरक और व्यवसायिक युक्त शिक्षा की इस देश को महत्व आवश्यकता है आज बच्चा जो स्टूडेंट जो है बीए, बीकॉम, बीएससी, एमकॉम, एमएससी कर रहा है लेकिन यदि वो इग्नू के सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा करता है तो उसको वैल्यू एड होता है और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के पास पाँच से अधिक पाठ्यक्रम चल रहे हैं जो विभिन्न अध्ययन केंद्रों के माध्यम से राजस्थान के तेरह डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास बत्तीस अध्ययन केंद्र हैं जहां पर अभी एडमिशन चल रहे हैं और एडमिशन चलने के साथ साथ इकतीस अगस्त तक फार्म भरा जा सकता है सत्रह अगस्त तक जो फॉर्म भरने की जो फीस है वो लेट फीस नहीं है सत्रह अगस्त से इकतीस अगस्त तक तीन सौ रुपया लेट फीस रखा गया है तो विद्यार्थी जो है इन सुविधाओं के माध्यम से इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़कर अपने कैरियर को सवार सकता है और अपने कैरियर को एक नवीन आयाम दे सकता है जी डॉक्टर अजय वर्धन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम इग्नो से जुड़कर अपना करियर बना सकते हैं या सर्टिफाइड जो कोर्सेस है वो कर सकते हैं और उसके लिए ये आपने बताया कि डिस्टेंस एजुकेशन है दुरा शिक्षा जिसको कहते हैं और इसमें रेगुलर क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन आप घर बैठे पढ़ फिर एग्ज़ाम देना होता है और बहुत ही सिंपल टेक्निक के माध्यम से प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें दिया जाता है जो आपको याद याद हो जाता है सहज रूप से ऐसी जो लिखत है वो होती है और पूरी जानकारी होती है उसमें और आप इस तरह के जो एग्ज़ाम्स आप देते हैं और ख़ास करके इग्नो का अगर सर्टिफिकेट होता है तो आपके करियर में इजाफा कर सकता है कहीं ना कहीं एक शक्ति एक बल मिल जाता है आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए तो चलिए आगे बढ़ते हुए डॉक्टर अजय वर्धन जी मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि आपने कहा कि विशेष जैसे कि ट्राइबल बेल्ट में जो विद्यार्थी हैं यहाँ हमारे राजस्थान में बहुत सारे ट्राइबल बेल्ट एरिया है ये पूरा ही आप को भाकर क्षेत्र को पिछड़ा इलाका कहते हैं या ट्राइबल बेल्ट कहते हैं है, तो यहाँ पर जो हमारे विद्यार्थी मित्र है वो उनके पास इतना एजुकेशन में या प्राइवेट कॉलेजेस में जाने के लिए वो खर्चा नहीं कर सकते आर्थिक व्यवस्था उनकी ठीक नहीं। तो इग्नो उनके लिए क्या कर सकता है और क्या कर रहा है उसके बारे में बताइए सर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी ने आदिवासी बच्चों के कल्याण के लिए इस साल बहुत ही सुनहरी स्कीम निकाली है आदिवासी विद्यार्थी जो एस और एस से बिलोंग कर रहा है यदि वो अपना जाति प्रमाण पत्र लाकर हमारे विश्वविद्यालय के साथ जुड़ना चाहता है तो वो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकता है और उसके लिए उसको एक भी पैसा फ़ीस का नहीं देना है यानी कि उसकी फीस माफ़ हो गई है और वो व्यक्ति सीधा इग्नू के बहुत सारे पाठ्यक्रम कर सकता है और सबसे बड़ा फ़ायदा सरकार ने डायरेक्ट जो कैश ट्रांसफ़र वाली जो स्कीम निकाली है उस स्कीम के तहत उनको स्कॉलरशिप देने का प्रावधान भी किया गया है तो बहुत सारे बच्चे इस स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं और आदिवासी कल्याण के लिए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा हमने एक मेरे मेरे द्वारा एक कैरियर विकास कार्यक्रम मैंने एक प्रारंभ किया है जिसके लिए मैं पांच आदिवासी ज़िलों में मैं कैंप लगाऊँगा और उस उन कैंपों के माध्यम से विद्यार्थियों को हम एक डेटा तैयार कर उसका एक डेटा बनाएंगे और डेटा बनाने के बाद में आदिवासी ज़िलों के बच्चों को कैरियर गाइडेंस देते हुए कैरियर काउंसलिंग करते हुए हमने कुछ गवर्नमेंट कॉलेज को भी पायलट के रूप में चुन लिया है और उसके साथ साथ हम वहाँ पर आदिवासी इलाकों में जैसे जो माउंट है या सिरोई है और सिरोई के जो आसपास रेवदर है और बहुत सारे ऐसे जो पिंडवाड़ा है उन स्थानों को हम आइडेंटिफाई कर और हमारा जो एक सबसे बड़ा जो आदिवासी विद्यार्थी है उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं कि आज कृषि व्यवसाय और डेयरी प्रौद्योगिकी को लेकर हमारे यहाँ पाठ्यक्रम चल रहे हैं तो मेरा जो विद्यार्थी से अनुरोध है कि वो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ें और उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन कुटकुट -कुट पालन और ये जो व्यवहारिक कोर्सेज़ हैं जो इग्नो में बाईस पाठ्यक्रम ऐसे चल रहे हैं जो सिरोई के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकते हैं उसके साथ साथ जो सामाजिक कार्य है पर्यावरण और सतत विकास है पत्रकारिता है जनसंचार है अर्बन प्लानिंग है खाद्य सुरक्षा है उपभोक्ता संरक्षण है मानव अधिकारों के संरक्षण है आदिवासी क्षेत्रों पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देने का बात है कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज संसाधन जो प्रकृति ने उपलब्ध कराए हैं उन प्रकृति के संसाधनों को उद्योगों के साथ कैसे जोड़ें और यहाँ के बच्चों को अलग अलग व्यवसायों में प्रशिक्षित करकर उनको एक स्किल्ड वर्कफोर्स के रूप में हम तैयार करें तो आने वाली सदी में पाँच साल बाद हमारा सिरोही का बच्चा एक अच्छा कृषक बन सकता है अच्छा लाइब्रेरियन बन सकता है उसके साथ साथ वो पत्रकारिता जर्नलिज्म करकर मास और कम्युनिकेशन में अपनी डिग्रियों को आगे बढ़ा सकता है और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऐसी, -ऐसी विद्यार्थियों के लिए कि सरकार के द्वारा भारत सरकार इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो फ्री स्कीम निकाली है बीए करने के लिए बीटीएस के लिए बीटीएस टूरिज्म के लिए या सोशल वर्क करने के लिए तो वो अपने आप फ्री में आप कर सकते हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको ये डिग्री जो है आराम से आसानी से मिल सकती है गवर्नमेंट कॉलेज सिरोई हमारा एक अध्ययन केंद्र है जहाँ पर आपको ये सुविधाएँ उपलब्ध हैं उसके साथ साथ आप जोधपुर में भी संपर्क कर सकते हैं जो हमारा रीजनल सेंटर है वहाँ पर भी आप कर आप संपर्क कर सकते हैं उसके साथ साथ हमारा आगे भी ये प्रयास जारी है कि हम कुछ और अध्ययन केंद्र ट्राइबल बेल्ट के लिए बनाने वाले हैं जिसके लिए हमारी वार्ता लगातार चल रही है मैं ये चाहता हूँ कि और अन्य महाविद्यालयों में भी इस तरह के सेंटर्स खुल जाएँ जिससे आदिवासी बच्चे को हुनर मिले और हुनर के साथ साथ जो आपने जो टी की बात कही है ट्राइबल सब प्लान जो उन्नीस का था उसको मैं रिवाइव करने के लिए लगातार तत्पर हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ट्राइबल बच्चे को एक जनजाति जो उपयोजना क्षेत्र था जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कही गई थी कि शिक्षा होना चाहिए प्रशिक्षण होना चाहिए शोध होना चाहिए तो मेरा अनुरोध है कि आप सब जितने भी विद्यार्थी मेरे को सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आदिवासी बच्चे को एक अच्छा नॉलेज मिले और अच्छा नॉलेज के साथ साथ वो सर्वांगीण सर्वोत्तम ज्ञान ले लें जिससे कि उसका संपूर्ण विकास हो जी डॉक्टर अजय वर्धन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से इग्नो का काम चल रहा है ट्राइबल बेल्ट में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आपने कहा कि एससी और एसटी टी वालों के लिए ख़ास एक स्कीम है जहां पर वो अपना सर्टिफिकेट देकर फीस जो है रिफ़ंड ले सकता है ये बहुत ही अच्छा स्कीम है अगर सुन रहे हैं हमारे विद्यार्थी जो एस सी वाले हैं तो आप इग्नो से जुड़ जाइए फ़ीस आप भले भर दीजिए लेकिन बाद में आप अगर सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको जो है वो फ़ीस रिफंड हो जाता है और बहुत ही अच्छा स्कीम है और आने वाले समय में जैसे कि कृषि के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की एक बहुत ही अच्छी पहल हो रही है और प्रैक्टिकल नॉलेज जैसे कि डेरी वाला जो स्कीम है या फिर मधुमक्खी पालन का जो सिरे डिस्ट्रिक्ट में खास करके बहुत ही अच्छा जो ज़मीन है उसके लिए बहुत ही एक आने वाले समय में बहुत ही अच्छा काम हो सकता है और जितना हम लोग इस पे काम करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा शुरू डिस्ट्रिक्ट का भी विकास होगा और साथ ही साथ हमारे विद्यार्थी मित्र भी अपना करियर को अच्छी तरह से फ्रेम कर सकते हैं आने वाले भविष्य में वो बहुत ही अच्छा अपने आप को साबित कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा मार्जिन है कृषि के क्षेत्र में और जानना भी जरूरी है कि कृषि अगर हमारे भारत देश को वैसे भी कहा जाता है कृषि प्रधान देश तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि इग्नो के माध्यम से इस तरह शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ जो हो रहा है वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और जैसे कि डॉक्टर अजय वर्धन ने कहा कि 512 से अधिक कोर्सेज हैं तो उसमें से जो आपके अनुकूल जो सब्जेक्ट है आपके अनुकूल जो कोर्स आपको लगता है उसको ज़रूर करिए और उसके बाद उसको प्रैक्टिकल करने का शुरू कर दीजिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी बातें अजय वर्धन जी से हम लोग करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माध वन नाइनटी पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कराते रहो कदम मर कुछ काम नया पशु मर दस काज संवार मर कुछ काम नया पशु मर दस काज सवारे उन कदम की गति मैं क्या जानू मैं क्या जान लकड़ी कतूला केस जल जैसे घास कपूला पुल अपने कर्म की गति में क्या जानू मैं क्या जानू कर्म की गति मैं क्या जानूं मैं क्या जानूं बाबा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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थी मित्रों और हम बात कर रहे करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में डॉक्टर अजय वर्धन जी हमारे साथ है इग्नो से बिलोंग करते हैं और इग्नो के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बात बताई है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि एक कोई पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और उससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है वो हम बताने की कोशिश करेंगे तो अजय वर्धन जी मैं चाहूँगा कि आपने बहुत सारे कोर्सेज़ के नाम तो बताएँ एक चीज़ को हम लोग हाईलाइट करना चाहेंगे जैसे कि यहाँ कृषि का जो बहुत ही अच्छा एक अवसर है तो उस पर आप बताइए कि ये कोर्सेस कितने टाइम के हैं और कैसे कैसे हम लोग इसमें काम कर सकते हैं आने वाले समय में हम इसके बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं सर एक विद्यार्थी कृषि जो इग्नू के कोर्सेज चल रहे हैं जी उसमें हमारे कोर्सेज जो डिप्लोमा होता है वो एक वर्ष का होता है और उसके साथ साथ हमारे छः महीने के सर्टिफिकेट्स भी हो रहे हैं जी जैसे सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स चलता है जिसमें व्यक्ति मुर्गी पालन करने की विधा को सीख सकता है और इस विधा के द्वारा वो व्यक्ति अपना स्वरोजगार भी स्टार्ट कर सकता है और सबसे बड़ा जो फायदा है उसको कि जो यदि मुर्गी पालन करता है तो मुर्गी के जो अंडे होते हैं या उन चीज़ों से जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको वो उन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए उसके लिए एक बहुत प्रचुर संभावना उपलब्ध हो सकती है उसके साथ साथ हमारा जो एक डेयरी प्रौद्योगिकी का कोर्स चल रहा है डेयरी टेक्नोलॉजी का जिसमें अभी बहुत सारे स्टूडेंट इनोल हुए हैं और सबसे बड़ा डेयरी प्रौद्योगिकी का फ़ायदा ये है कि राजस्थान में डेयरी और दूध व्यवसाय को लेकर जो एक बहुत बड़ा जो क्रांति टाइप का फेज़ चल रहा है क्योंकि डेयरी प्रबंधन और डेयरी प्रौद्योगिकी के लिए बहुत सारे रोज़गार के अवसर आ रहे हैं और उसके अंदर जो सिरोई का विद्यार्थी है वो विद्यार्थी डेयरी की प्रबंधन की कुशलताओं को सीख कर, उस स्किल्स को सीख कर, वो एक अच्छा सा कैरियर डेयरी प्रबंधन के साथ खोल सकता है ये मैंने का कोर्स है है वगैरह क्या प्रबंधन का जो कोर्स है डेयरी टेक्नोलॉजी का वो एक साल का होता है हुँ. और इसके लिए जो प्रैक्टिकल का कंटेंट है वो उसको बीकानेर का जो वेटरनरी विश्वविद्यालय है वहाँ पूरा होता है हुँ. क्योंकि इस विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर्स हैं वो विशेषज्ञ होते हैं और वो बच्चों को डेरी की जो विधाएँ होती हैं दूध प्रोडक्ट जो कैसे बनते हैं उसका वहाँ पर प्रोजेक्ट के रूप में उनको पढ़ाया जाता है और उसके साथ साथ वो बच्चा जो डेयरी टेक्नोलॉजी की विधाएं हैं क्योंकि आज कृषि और पशुपालन सिरोई के लिए वरदान हो सकते हैं और जहां आप जो रोज़गार की आप जो आगे की बात पूछ रहे हैं क्या लाभ हो सकता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है हमारे यहाँ कृषक किसान बहुत ज़्यादा रहते हैं और अपना जो व्यवसाय है वो खेती से ही करते हैं तो जो एक किसान का बेटा है या जो आदिवासी सेक्टर्स में रह रहा है और बहुत सारे जो कृषि की जो नॉलेज है क्योंकि आजकल कृषक मित्र भी होता है जो सूचना का आदान प्रदान करता है सरकार भी जो किसान सेवा केंद्र है या कृषक विज्ञान केंद्र जो बने हुए हैं वहां पर भी बहुत सारी वॉन्ड्स आ रही हैं उसके साथ साथ एक कैरियर का सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि यदि कृषि व्यवसाय में वो स्नातकोत्तर कर लेता है तो वो पीएचडी एच कर, कर वहाँ प्रोफेसर के रूप में एक विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे सकता है और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो हरित क्रांति की जहाँ बात आ रही है जहाँ पर छोटे छोटे स्वरोजगार और लघु उद्यमों को उत्पन्न करने की बात आ रही है या जहाँ उद्यमशीलता की बात आ रही है तो मेरा जो विचार है या मेरा जो मानस ये कहता है कि कृषि और डेयरी को हम यदि सिरोई के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं और डेयरी प्रौद्योगिकी के साथ में यहाँ का बच्चा जो स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग करना चाह रहा है तो हम इसके लिए सरकार से लगातार वार्ता पे हैं हम यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोलने का मानस बना चुके हैं जिसके लिए हम अन्य विभागों से भी मिलने की मिलकर उनसे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चे के लिए कुछ ट्रेनिंग के छोटे छोटे कैप्सूल्स या मॉड्यूल्स बनाए जाएँ जिससे कि जो प्रशिक्षण का जो मॉडल है क्योंकि आज जो समय की सबसे बड़ी डिमांड है कृषि व्यवसाय के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर युवाओं को जोड़ हम कैसे कैरियर विकास के लिए पांच जो इम्पॉर्टेंट ज़िले हैं उसमें सिरोई बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस सिरोई के अंदर आबू रोड पिंडवाड़ा रेवधर और जो जितने भी ज़िले आते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट तहसीलें हैं हेडक्वार्टर्स हैं उनकी मदद से हम कुछ जो नए आने वाले समय में कार्यक्रम करेंगे जिससे कि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट और भी चल रहा है अभी मैं आपको उस पर भी प्रकाश डालना चाहूँगा क्योंकि कृषि डेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट आधार है और इग्नू की तरफ से संपूर्ण ग्राम विकास योजना हम चलवा रहे हैं जिसके अंदर पिंडवाड़ा का मालेरा विलेज लिया गया है हम वहाँ विजिट करने वाले हैं बहुत जल्दी और उसके साथ साथ हम वहाँ के जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपने डेटा सेंटर्स के साथ में जोड़ेंगे जिससे कि वो एक इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से और कृषि और जो सूचना प्रौद्योगिकी की जो चीज़ें हैं क्योंकि आने वाले समय में डेयरी और कृषि बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर के रोजगार के रास्ते होंगे और कृषि प्रबंधन में कृषक मैनेजर जो, जो जहां आप जॉब्स की बात कर रहे हैं कृषक मैनेजर बनकर कृषक विपणन अधिकारी बनकर डेरी मैनेजर बनकर या डेरी प्रबंधक इन व्यवसायों से जुड़कर क्योंकि एक कृषि की मार्केटिंग करने वाले अधिकारियों की भी मैनेजर्स की भी आवश्यकता आगे आने वाले समय में है तो वो सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कृषक जो है और जो डेयरी प्रौद्योगिकी जो चीज़ें इग्नू के द्वारा चल रही हैं वो बहुत जल्दी विशेषज्ञता के साथ स्टूडेंट्स को मिलेगी जिससे कि उनका विकास हो सके जी बहुत ही अच्छी बात अजय जी आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें काफ़ी चीज़ें जो है समझ में आ रही होगी और मैं चाहूंगा कि जैसे कि आपने डेयरी के बारे में बताया और कृषि के बारे में बताएं तो इनका पाठ्यक्रम या एडमिशन का जो सिलसिला है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या फीस स्ट्रक्चर है सर हमारे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में दो सत्रों में प्रवेश होता है जी एक सत्र जनवरी होता है और एक जुलाई सत्र होता है अभी हमारा जुलाई सत्र के प्रवेश चालू है इकतीस अगस्त तक हमारे एडमिशन अवेलेबल हैं विद्यार्थी हमारे अध्ययन केंद्रों पर जाकर जैसे गवर्नमेंट कॉलेज सिरोई जो हमारा अध्ययन केंद्र है इग्नू का वहाँ से जाकर फॉर्म्स को ले सकते हैं और उसके साथ साथ जो जो विद्यार्थी इन कोर्सेज को करना चाह रहा है और उसको बहुत अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हमारे नंबर सभी अधिकारियों के उस पर आ रहे हैं रीजनल सेंटर यदि वो जोधपुर खोलते हैं तो वहां पर भी उनको सूचनाएं मिल सकती हैं और वो रीजनल सेंटर जोधपुर की मदद से जो विशेषज्ञता का जो कॉन्सेप्ट चाह रहे हैं हम उसमें बराबर उनकी मदद करने को तत्पर है।, है सर फीस स्ट्रक्चर जो है आ, जो एसटीएससी विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी के लिए मैंने जहाँ बात की है यदि वो बी ए और बी कोर्स कर, कर अपना जो जाति का प्रमाण पत्र दिखा देगा तो उसके लिए फीस माफ है वो हमारे यहाँ फ्री जो है जो बीए ए बी बीएस और बीएसडब्ल्यू है उन कोर्सेज को वो कर सकता है लेकिन जो सर्टिफिकेट और जहां आप बात कर रहे हैं उनकी दी, दी, फीस दी, भी बहुत हाँ डिप्लोमा की आप जो बात कर रहे हैं उसकी फीस भी बहुत मिनिमम होती है पंद्रह सौ से लेकर दो हजार रुपये तक का उसमें छोटा सा एक अमाउंट होता है जो उनको वहन करना पड़ता है और दो का हमारा एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसको क्रय करना पड़ता है वो अध्ययन केंद्रों पर उपलब्ध है यानी मिनिमम पैसा है उसमें ज्यादा फीस नहीं है सर्टिफाइड yes, और डिग्री yes, कोर्स yes, डिप्लोमा yes, के लिए yes, बाकी जो बीए या बीएससी ये जो बीकॉम इनकी इनकी फीसिस के लिए भी बहुत अच्छा है सहूलियत है अभी एसटीएससी के लिए बीए और बी और ये जो कोर्सेज है इनका फीस माफ किया गया है तो मेरा मेरा अनुरोध जादा जादा है विद्यार्थियों से ज्यादा से ज्यादा इन कोर्सेज को करिए जिससे कि अपना भविष्य को आप संवार सकते हैं जी डॉक्टर अजय वर्धन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह के कोर्सेस अवेलेबल है और वेबसाइट पे जाकर भी जानकारी ले सकते हैं और फ़ोन करके भी आप जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं और सिरोई में भी सेंटर है तो वहाँ पर भी जाकर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कुछ एक्सपीरियंस ऐसे सुनाइए जो दो तीन एक दो उदाहरण हो सकता है आपके पास कि जिन्होंने इग्नो से कोर्स करके अपना करियर बनाया हो उसके बारे में बताइए सर मेरे पास ऐसे बहुत सारे ढेरों उदाहरण हैं जी एक कोई बता दीजिए हाँ इ, इसके अंदर जो अभी हमारे बच्चों ने कैरियर बनाया है हमारे इग्नू से पीजीडीआरडी करके एक कोर्स चलता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को करने के बाद में जो सरकारी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पश्चिमी राजस्थान की गरीबी शमन परियोजनाएँ और जो राजीविका करके जो योजनाएँ चल रही हैं सरकार की उसके अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको जॉब्स लगा है और आज जो एक जो सबसे बड़ा सेक्टर ये ये कहलाता है कि स्टूडेंट को प्रोजेक्ट्स जो सरकारी योजनाएं हैं सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी रोज़गार मिल रहा है यदि वो विशेषज्ञ हो जाता है तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर और नौकरियाँ प्राप्त कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो अभी एक बहुत बड़ा मैं जो एक बदलाव देख रहा हूँ सोशल वर्क को लेकर भी बहुत ज़्यादा जॉब्स आ रहे हैं सामाजिक कार्य और सामाजिक कार्य को करने करने पर भी लोगों को बहुत सारे ऐसे अवसर मिल रहे हैं जो उनको रोजगार दे रहे हैं अभी हाल ही में हमारे एक बच्चे को दुबई में नौकरी लगा है और उसने किसी किसी युग में एक में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्स किया था इग्नू का तो वो उससे लाभान्वित हुआ टूरिज़्म को लेकर भी बहुत सारे बच्चे रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं तो हमारे पास इग्नू के द्वारा बहुत सारे तैंतीस साल के सेवा सेक्टर के इतिहास में ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जहाँ लोग विशेषज्ञता को प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि आज जो विशेषज्ञता है क्योंकि आज किसी भी जॉब को प्राप्त करने के लिए थोड़ा स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी है स्पेशलाइज्ड पर्सन जो होता है वो किसी भी काम को अच्छी तरह से कर सकता है और उसका यदि जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं तो उसको एक बहुत बड़ा अच्छा फ़ायदा हो सकता है यदि वो विशेषज्ञता के पुट को साथ लेता है चलिए डॉक्टर अजय वर्धन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र बहुत ही अच्छी तरह से इग्नो के बारे में और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में और जो कोर्सेज है उसके बारे में अच्छी तरह से वाकिफ हो गए हैं और मैं आशा करता हूं अगर हमारे विद्यार्थी मित्र कहीं भी कोई बात आपको नहीं समझ में आया हो और आपको लगता है कि और भी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेझिझक आप हमारे फ़ोन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ में चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप अपना नाम लिखकर और जिस टाइप का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए करियर से जुड़ा हुआ आप ज़रूर अवश्य टाइप करके हमें मैसेज कर सकते हैं और हमें बेच सकते हैं और हम उन्हीं चीज़ों को देख कर, फिर आने वाले एपिसोड में हम उस बात का जिक्र जरूर करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ऐसी आशा करता हूँ और आने वाले समय में और भी बहुत सारे इस तरह के बातें हम लोग इस विषय में करते रहेंगे इस प्रोग्राम में तो जाते जाते मैं कहूँगा डॉक्टर अजय वर्धन जी से कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए सर मेरा मैसेज विद्यार्थियों के लिए है कि वो अपना जो भी वर्क कर रहे हैं जो भी उनकी इच्छा है जो भी वो कार्य करना चाहते हैं उसमें वे मन लगा लगन और मेहनत और धैर्य के साथ करें आने वाला समय उन्हीं का है भविष्य उन्हीं का है बस उनको अपना जो टारगेट है लक्ष्य को हमेशा सामने रखकर हमेशा उस पर प्रयत्न करने चाहिए यदि वो लक्ष्य को हमेशा सामने रखकर प्रयत्न करते रहेंगे तो जीवन में सफलता उनके कदम चूमेगी डॉक्टर अजय वर्धन जी ने बहुत ही प्यारा सा मैसेज आप सभी को दिया है और इस मैसेज को आप ध्यान रखते हुए अपना कदम आगे बढ़ाइए करियर की तरफ और आने वाले समय में आपका ब्राइट फ्यूचर आपको देख रहा है आपका रास्ता देख रहा है तो आप उसको अचीव करिए अपने जीवन में बहुत अच्छा करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर अजयवर्धन जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कृत रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी